पांक, पांक, ब्लौक ब्लौक की की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनते हैं बाल कहानी बिना गणित का शहर एक था लड़का काम का लल्लू स्वभाव का लल्लू और उससे भी पहले नाम का भी लल्लू पढ़ना तो जैसे उसे बिल्कुल आता ही नहीं था या यू कह लो की भाता ही नहीं था पर मम्मी पापा की डांट और शिक्षक की मार का असर था कि वह थोड़ी बहुत पढ़ाई मन लगाकर कर कर लेता था उसमें भी गणित विषय तो उसका दुश्मन था गणित की पुस्तक देखते ही उससे बचने का प्रयास करता फिर भी जोड़ घटाना तो उसने अच्छी तरह से सीख ही लिया था हाँ जहाँ गुणा भाग की बात होती तो वह उससे दूर ही भागता उसे लगता था कि गणित में जोड़ घटाना ही मुख्य है और इतना तो मुझे आता ही है बस इससे आगे न भी आए तो कोई बात ही नहीं इसलिए वह गणित के दूसरे सवालों की तरफ ध्यान ही नहीं देता था जब, जब कभी कक्षा में शिक्षक, शिक्षक जोड़ घटाने के, के सवाल करवाते के तो वह तो खुशी, खुशी, खुशी खुशी उन्हें हल कर लेता लेकिन तो जैसे ही गुणा भाग, भाग के सवाल शुरू होते कि वह टेबल के नीचे सिर रख के बैठ जाता और न जाने कैसे उसे नींद भी आ जाती वह सो भी जाता एक बार लल्लू इसी तरह कक्षा में सो गया ऐसा सोया कि सोते सोते उसने एक सपना देखा सपने में देखा, में देखा कि वह एक, एक, एक अनोखे शहर, शहर में पहुंच गया है शहर, शहर की सीमा की पर ही एक, एक बड़ा सा दरवाजा बना, बना हुआ है और उस, और उस पर लिखा है बिना गणित, गणित का शहर यहाँ पढ़ते ही लल्लू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा वाह, कितना अच्छा शहर है मुझे तो यहाँ रहना बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ तो गणित का कोई झंझट ही नहीं है गणित का कोई सवाल नहीं जोड़ घटाने की कोई परेशानी नहीं वाह यहाँ तो मजा आ जाएगा मजा ही मजा भरपूर मजा लल्लू तो खुश होते हुए उस दरवाजे से शहर के अंदर चला गया बड़े बड़े मकान चारों ओर हरियाली दौड़ते भागते खेलते कूदते चारों तरफ बच्चे बिखरे हुए थे, थे। और हंसी खुशी, खुशी का वातावरण बना हुआ था लल्लू को ये सब बहुत अच्छा लगा इतने में एक जगह लल्लू ने देखा कि दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं दोनों के पास एक एक टोकरी थी और उसमें संतरे भरे हुए थे अब दोनों ही इस बात को लेकर बहस कर रहे थे कि दोनों टोकरिया मिलाकर कुल कितने संतरे हैं बिना गणित का यह नगर था इसलिए वहाँ के लोगों को जोड़ना तो आता नहीं था लल्लू उन्हें झगड़ते देखकर उनके पास पहुँचा और कहा आप दोनों आपस में झगड़ा ना करें मैं आप दोनों की समस्या अभी हल कर देता हूँ अभी गिनकर बता देता हूँ कि कुल कितने संतरे हैं लल्लू को तो वैसे भी जोड़ के सवाल अच्छे ऐसी आते थे इसलिए उसने उनकी यह समस्या तुरंत ही हल कर दी दोनों बहुत खुश हुए और बदले में दोनों ने एक एक संतरा इनाम में उसे दे दिया स्वादिष्ट संतरा पाकर लल्लू बहुत खुश हुआ और उन्हें खाते हुए आगे बढ़ा चलते चलते वह शहर के दूसरे छोर पर पहुंच गया यहाँ उसे समुद्र दिखाई दिया कुछ मछुआरे समुद्र से मछलियां पकड़ रहे थे वे लोग टोकरी में रखी मछलियों को गिनना चाहते थे लेकिन उन्हें गणित तो आता नहीं था इसलिए समुद्र के किनारे बने पेड़ पर एक एक मछली के हिसाब से लकीरें खींचते और मछली को दूसरी टोकरी में रख देते इतने में दूर से एक बच्चा दौड़ते हुए आया और उसका पैर उस टोकरी ऐसी टकराया गया जिसमें वे लोग गिनकर मछलियां भर रहे थे कुछ मछलियां टोकरी से बाहर गिर गयी वे लोग उसे उठाते कि तभी समुद्र की लहरें आई और उन नीचे पड़ी हुई मछलियों को अपने साथ बहा कर ले गयी अब वे दोनों आपस में ही झगड़ने लगे कि अब कैसे पता चलेगा कि कितनी मछलियां कम हो गई है लल्लू ने उनकी समस्या समझ ली थी वह उन्हें समझाते हुए बोला रुक जाओ मैं अभी तुम्हारी समस्या हल करता हूँ उसने टोकरी में रखी हुई बाकी मछलियों को गिना और फिर उस पेड़ के पास पहुँचा जहाँ उन्होंने मछलियों को गिनकर लकीरें खींची थी उन लकीरों में से उसने गिनी हुई मछलियों की लकीरों को काट दिया और बाकी की लकीरों को गिन, कर गिन कर बताया की आप लोगों की कुल आठ मछलियाँ पानी में बह गयी है अपनी समस्या का समाधान होते ही वे लोग बहुत खुश हुए उन्होंने लल्लू को सीप, शंख और अन्य समुद्री चीजें उपहार में दी उपहार पाकर लल्लू बड़ा खुश हुआ साथ ही उन्होंने उसे चतुर पंडित भी कहा चतुर पंडित की उपाधि पाकर तो लल्लू बहुत खुश हो गया अब वह बिना गणित के इस शहर में शान से घूमने लगा घूमते घूमते शाम होने को आई वह एक खेत के पास से गुजर रहा था कुछ औरतें खेत से पपीते तोड़कर टोकरियों में भर रही थी और खेत का मालिक वहीं खड़ा था टोकरियां भरने के बाद उन्होंने खेत के मालिक से मजदूरी के पैसे मांगे लेकिन, लेकिन कितनी मजदूरी होती है इसका हिसाब किसी को भी को नहीं आता था न ही खेत के मालिक, मालिक को, को और न ही उन, उन औरतों को इतने में, में उन्होंने लल्लू को वहाँ से गुजरते हुए देखा वे बोली वो देखो वो चतुर पंडित जा रहा है मैंने सुना है कि उसे गिनती से जुड़े हुए सभी झगड़े निपटाने आते हैं क्यों न उसकी मदद ली जाए उन्होंने लल्लू को आवाज दी और अपनी और समस्या हल करने के लिए कहा लल्लू ने, ने देखा कि पांच औरतें हैं उनके, उनके पास पांच टोकरिया थी प्रत्येक टोकरी में, में करीब 30-30 पपीते थे, थे। लेकिन, लेकिन कुल, कुल कितने पपीते हुए इसका हिसाब तो लल्लू नहीं लगा पाया क्योंकि 30-30 करके कुल पांच टोकरियों के पपीतों को गिनना लल्लू के बस की बात नहीं थी वैसे लल्लू को इतना तो समझ आ ही गया था कि यह समस्या टोकरी और पपीते की संख्या का गुणा करने से हल हो जाएगी और गुणा करना तो उसे आता ही नहीं था और औरतें चिल्लाने लगी जल्दी करो हमें घर जाने में देर हो रही है अब बेचारा लल्लू यहाँ वहाँ देखने लगा उसे गुणा करना नहीं आया उसने से भागने में ही अपनी भलाई समझी वह दौड़कर भागा और उस पर खूब गुस्सा हुई और उस पर पपीते फेंक कर मारने लगे भागते हुए लल्लू शहर के दूसरे किनारे पहुँच गया वहाँ एक टापू पर कुछ लोग पिकनिक मना रहे थे अब वे घर जाना चाहते थे उनके पास कुल चार रिक्शे थे पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था की एक रिक्शे में कितने लोग बैठे बस इसी बात आरोप उन्हें झगड़ा हो रहा था उन्हें आपस में बराबर भाग करना नहीं आ रहा था क्योंकि वे गणित भी जानते ही नहीं थे उन्होंने लल्लू को देखा तो उसे यह समस्या हल करने के लिए कहा बेचारा लल्लू गुणा के सवाल से तो अभी अभी पीछा छुड़ाकर भाग रहा था अब सामने आ गया भाग का सवाल उसने हिसाब लगाया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया उसकी चुप्पी से उन लोगों को बड़ा गुस्सा आ गया और वे लल्लू को मारने दौड़े उनसे जान बचाते हुए लल्लू भागने लगा और ऐसा भागा कि गिरते पड़ते शहर से बाहर ही निकल गया ठीक उसी समय लल्लू की नींद खुल गई और उसने अपने आप को गणित की कक्षा में पाया सपने में गिरने वाला लल्लू वास्तव में गिर पड़ा था और उसके सिर का किनारा फूल गया था इस फूले हुए भाग को तो देखकर उसे लगा कि बिना गणित के शहर के लोगों की मार खाने से तो शिक्षक की मार और मम्मी पापा की डांट ही ज्यादा अच्छी है कम से कम इसके कारण मैं कुछ तो गणित सीख पाया अब मैं कभी गणित से दूर नहीं भागूंगा और मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। बिना गणित के शहर में जाकर लल्लू ने गणित का महत्व समझ लिया था और अब वह गणित के पीरियड में कभी भी नहीं सोता था अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी बिना गणित का शहर वाचक स्वर भारती परिमल